तबला बोले घुंघरू छनके गुड़िया नाचे झूम-झमा-चम गुड़िया नाचे झूम-झमा-चम घंटी बजती टन-टन-टन-टन तबला बोले ताक दिना दिन घंटी बजती टन-टन-टन-टन तबला बोले ताक दिना दिन घुंगरू छनके छन चन छन छन छन गुड़ियानाचे चूम चमआचम घुंगरू छनके छन चन छन छन छन गुड़ियानाचे चूम चमआचम घंटी वाजती टन टन टन टन तबला बोले ताक दिना दिन घंटी वाजती टन टन टन टन तबला बोले ताक दिना घुंगरू छनके छन चन। छन छन छन गुड़िया नाचे चूम चमचां घुंगरू छनके छन छन छन गुड़िया नाचे चूम चमचां गुड़िया नाचे चूम चमचां गुड़िया नाचे चूम चमचां गुड़िया नाचे चूम चमचां गुड़िया नाचे चूम चमचां घुंगरू की आवाज तो तुमने सुन ली तबले की ताक दिना दिन ताक दिना दिन दिन क्या टाक दिनारिन टाक दिनारिन धिन और घंटी की टन टन टन टन टन अरे हां एक और आवाज सुनी जब तुम बस में चढ़ते हो तो कैसी आवाज आती है मैं बताऊं कैसी आवाज आती है <laughs> अच्छा बस तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है पहुंचाती है ना हां उसी तरह से रेल भी तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है हां एक जगह से दूसरी जगह की सैर कराती है हां और जब तुम रेल में चढ़ते हो तो तुम्हें क्या लेना पड़ता है टिकट टिकट और जब रेलगाड़ी में टिकट चेक करने वाला आता है तो वो क्या कहता है टिकट टिकट हम्म टिटिया आया टिकट टिकट टिटिया आया टिकट टिकट दिखलाओ हां उसे टिकट टिकट टिकट यहां वहां क्यों ताक रहे हो अरे यहां वहां क्यों ताक रहे हो लाओ लाओ यहां टिकट टिकट टिकट जो भी बिना टिकट होगा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 जो भी बिना टिकट होगा hmm. जो भी बिना टिकट होगा जुर्माना भरना होगा टिकट टिकट टिकट टिकट टीटी आया टिकट टिकट टीटी आया टिकट टिकट ती अगर तुमने टिकट ले लिया और तुम गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी तो चल पड़ेगी कैसे छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक और वो तुम्हें कराएगी सेर लेकिन ये ले कहां जाएगी हमें भाई रेल चली छुक छुक करती रेल चली रेल चली भाई रेल चली अरे छुक छुक करती रेल चली रेल चली भाई रेल चली छुक छुक करती रेल चली रेल चली, चली भाई रेल चली नदिया होया हो, हो पर्वत नदिया होया हो, हो पर्वत घाटी होया हो मैदान घाटी होया हो मैदान नदिया होया हो पर्वत नदिया होया हो पर्वत घाटी होया हो मैदान घाटी होया हो मैदान सबको करती पार चली रेल चली भई रेल चली सबको करती पार चली रेल चली भई रेल चली चुक चुक करती रेल चली रेल चली भई रेल चली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 पिया होया ओ हो पर्वत घाटी होया ओ हो मैदान पाटी होया ओ हो मैदान सबको करती पार चली रेल चली भई रेल चली सबको करती पार चली रेल चली फल रेल चली छुक छुक करती रेल चली रेल चली भई रेल चली छुक छुक करती रेल चली My day I'll ठुक ठुक ठुक ठुक रेल चली तो पर्वत घाटी मैदान पार करती हुई सीटी देती हुई भागी चली जा रही है लेकिन वहां तो देखो नर्म रेत पर गप्पू पप्पू सारे मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हैं आओ आओ तुम भी हाथ बढ़ाओ हां आओ आओ खेलें खेल खेल आओ आओ खेलें खेल नर्म रेत पर गप्पू भागे दौड़े भागे खेले खेल नर्म रेत पर गप्पू भागे दौड़े भागे खेले खेल गप्पू भागो अरे गप्पू भागो नर्म रेत पर गप्पू भागे, भागे, भागे दौड़े भागे खेले खेल नर्म रेत पर गप्पू भागे दौड़े भागे खेले खेल चे गाए हंस हंस के ले खुशी मनाए झूम <laughs> झूम कर नाचे गाए हंस हंस के ले खुशी मनाए मुंह ना कोई यहां फुलाए बन जाए हम चुक चुक रेल मुंह ना कोई यहां फुलाए बन जाए हम चुक चुक रेल मुंह ना कोई यहां फुलाए बन जाए हम चुक चुक रेल मुंह ना कोई यहां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 प्रशिक्षन परिशत द्वारा प्रस्तुत की आ गया।